ब्रह्म ज्ञान से अविद्या के अविद्यावृत्ति हो जाती कर्तव्य समझ विद्वान निर्देश ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म वेद ब्रह्म विद्वन तो ब्रह्म प्रकृत ब्रह्म पुलिंग निर्देश विगतः विगतः सर्वालाप विगत सर्विंता सुपात सकृ ज्योति विगतः भय सकोतिपिता हमारे अभिलाप अभिलाप सर्व सर्वालालाप विगत अभिलप्यन अभिलाप लपन में धया अभिलाप रागेन्द्र सर्वालालाप विगत कंसे यहां राघेन्द्र का उपलक्षण मान करके सर्व इंद्रिय वर्जि बाह्य इंद्रिय वर्जि ब्रह्मचिंता समर्थित सर्वाभ्य चिंताभ्य समझित अतः चिंता का भी विषया अंतक चिंता का बुद्धिकरण चिंता अने की चिंता बुद्धि बुद्धि का विषया अंतकन्द्र का भी विषय में सुप्रशाता सुस्तु प्रशा तो अत्यंत शात मलवर्जि सुप्रशात निर्विशेष होने से सुप्रशान शत्रु ज्योति हमेशा प्रकाश रूपये एवंकार प्रकाश रहे हमेशा स्वयं प्रकाश समाधि समाधि जन्म, ज्ञान से गम्य होने से ब्रह्म समाधि शब्द से कहा जाता है अथवा समाधिया समाधि और ब्रह्म में समाधिया निशानी किया जाता है इसलिए इसको समाधि शब्द से कहते अचल चलन अवर्जित विक्षेप रहता है अभय भय अब ब्र, ब्रह्माय यानी तद्रूप हो जाता है श्लोक से तात्पर्य मह श्लोक का तात्पर्य भाष्य में अनामकवाद्युक्ता सिद्ध हेतुमादिवित तो ब्रह्माय इसकी सिद्धि के लिए हेतु तो सर्वाभिलाप भीगत अभिलप्यते अने के अभिलापो वाकरण सर्व प्रकार, स्य स्य प्रकार से अभिधान से तस्मादीगत सर्व प्रकार अभिधान से रहित शब्द का विषय नहीं किसी शब्द के द्वारा शक्ति से ब्रह्म प्रतिपाद्य नहीं होता है लक्षणा से कहा जाएगी यह उपलक्षण की कहते हैं लागतर उपलक्षण अर्थात सर्व बाह्यकरण वर्जित चेत सर्वाभिलाप सर्वाभिला इसका अभिप्राय कोई भी बाह्यकरण का विषय नहीं बाह्य करण बचित तो बाह्यकरण रहित तो है ठीक है बाघअअत्र उपलक्षणा में अत्र शब्द है अत्रे प्रकृत पद उपादान प्रकृतपद <coughs> अभिलाप अभिलाप शब्द सर्वाभिलाप जो ये वाग उपलक्षण तरी सर्वणवर्जित अद्धा उत्तर विशेषणमर्थक आशंक सर्वा लाभ विगत वर्ष वर्जित अर्थ होर्विंता संबंध त ये कहना जरूरत नहीं उत्तर विशेषणमर्थक इस यहाँ सर्व्यकवर्जित बाह्य कर्ण वर्जित उत्तर विशेष में अंतकर्ण वर्जित कहने के लिए बाह्य कर्ण संबंध राहित्यवद अंतकर्ण सम्बद्ध राहित दशहित बाह्य इंद्रिय का संबंध नहीं ब्रह्म में जिस प्रकार ऐसे अंतकरण का भी संबंध नहीं उसका विषय नहीं तथा तो सर्वचिता समस्थित <coughs> चिंत अनया चिंता कर बुद्धि तस् समुत बुद्धि का तो विषय नहीं अंतकर्ण वर्जित अंतक उभयंधवैधुण उभविधकर्ण बाह्यकर्ण अंतकर्ण संबंध नहीं आत्मन शुद्धते प्रमाण आत्माशुद्ध ही प्रमाण देतेण ह्यमशुभ्र्यक्ष अत मनरिता शु शुभ्र सच्च है कारण संबंध कारणसराहित आह कारण माया का संबंध भी नहीं है अक्षरा परत पर अक्षरे सबसे पर है उससे भी पर अपने कार्य के अब कारण पर है उससे भी पर है कारण संबंध रहित शुद्ध ब्रह्म कारण भी नहीं तस् कार्य कार्यापेक्षा दृष्ट्य अक्षर है कारण पर के से वा कार्य के कारण पर अक्षर अच्छा उससे भी उत्सव पर उत्तु कृत्य विशेषण विशदेतुकर्के विशेषण विशद इंद्रिय वर्जित अंतकरण वर्जित है इसको हेतु करके आगे क्या विशेषण करते हैं यशमा सर्व विशेष वर्जित अत सुप्रशांत सर्व <coughs> विशेष संबंध रहता कार्य का संबंध रहता है इसलिए सुप्रशांत निर्विशेष होने से प्रशांत होने से कोई विच्छेप बने शांत है सकृत ज्योति ही सदैव ज्योति आत्मचैतन्य चैतन स्वरूपण सदा ही प्रकाश हो आत्मचैतन्य आत्म स्वरूपण ये आलोक रूप प्रकाश चैतन्य ज्ञान रूप प्रकाश समाधि निमित्त प्रज्ञा इसको समाधि कहा गया समाधि निमित्त प्रज्ञा समाधि निमित्त जिसका प्रज्ञा का उससे अवगम्य होता है अज्ञान के निमित्त रूप से क्या होता है मित्त नहीं इसको परस्त्म समे नििप्य जीव तथा परमात्मा अस्मिन परस्म ब्रह्म में समीयते का निक्षिप्य जीव तद उपाधि जीव उसकी उपाधि अभिद्यादि सब ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं इसलिए इसको समाधि शब्द से कहा गया परमात्मा जी समाधि निमित्तः प्रज्ञया कसा अवगम्य अथवा समित समाधि निमित्त प्रज्ञा से ज्ञे होता है इसलिए समाधि कहा समाधिक समाधि अचल कािय अतेव अभय अभिक्रिय होने से अभय अतय स्फोट विक्रिया अभी अचलका चलन रहता तो विक्रिया रहता है विक्रिया नहीं होने अभय प्रकृति ब्रह्मणे अषेधाधीन लौकिकोदन सहा प्रकृत ब्रह्म अवक्रियमें विधिषेधाधीनकर्वा लौकिक हानोपद विधि और निषेधक हानोरुपादान ग्रहण हान है त्याग उपादन है ग्रहण निषिद्ध का निषिध्य मान का त्याग किया जाता है जो विधि है उत्पादन ग्रहण किया जाता है हान उपादान दोनों है लौकिक हो अथा वैदिक हो विधि निषिद्ध लौक लो, में विधि निषिद्ध के अनुसार भी पूछ करते भी कुछ करते हुए वैदिक भी कुछ है जितने हैं विधि और निषिद्ध के अधिन वैदिक और लौकिका हान उत्पादन ग्रहण और त्याग दोनों का अवकाश है इत्यास क्योंकि अभी क्रे ग्रहो न त्र नोत्सर्गचिता आत्मसस्थम तदा ज्ञान मजाता य चिंता न विद्य त्रह न उत्सर्ग ग्रहण अथवा उत्सर्ग त्याग नहीं। चिंता आत्मतियान आत्मसठानुपादन वर्जि जो हो जाता है मान ज्ञान आत्मसठम आत्मनि सम्य आत्मसठा क्षमता ब्रह्म है ज्ञान को किया हुआ है मनो विषय स्वभा तो ब्रह्मण तैरवकाशना तो मन का जो विषय नहीं है तो हादन का अवकाश ही नहीं है चिंता यदे चिंता विद्य नहीं मनो विषय नहीं बुद्धि का संबंध नहीं इसलिए हादन का विषय नहीं है यथो ब्रह्मणी ज्ञाते फलित ऐसे ब्रह्म के ज्ञान हो जाने पर फलित तो निष्पन्न जो होता है कहते आत्मसम ज्ञान जो ज्ञान हो जाता है तो आत्मनिश्चित तो हो जाता है प्रकरणाद प्रतिज्ञात उपस पहले कहा है अतूर्व समपण्यम अजाति समताम जो प्रतिज्ञा की ये उसका उपसह करते हैं अजाति समता अजन्ना समत्व को प्राप्त किया ब्रह्म वैदिको वा ग्रहोत्सर्गो वैदिकको व्रहोत्सर्गो ब्रह्म नवत तक लौकिग्रहोत्सर्ग ग्रहण त्याग त्यागान उपादन अथवा वैदिक शास्त्र उपादन अथवा त्याग ब्रह्म नहीं होगी ऐसे संग्रह से कहते हैं यस् ब्रह्म सचलो अभयुक्त ब्रह्म सचल अभय कहा व्य है पूर्वश्लोक अथ न त्रमणे ग्रहो ब्रह्मे ग्रहणे ग्रहका तो उपादन न उत्सर्ग न उत्सर्ग उत्सर्जन तो हान ग्रहण नीकर उत्तम अर्थम ही इसका प्रतिपादन करते हैं। यदिषयत्व तानोपदन सामा न तद्वयम यह ब्रह्मण संभव जहाँ कोई विक्रिया हो तद्विषयत्म विक्रिया का विषय हो विक्रिया परिणाम उसका तो परिणाम की योग्यता हो तस्मिन् विषय हानं उपादान हानोपादन चाहता हान त्याज उपादन ग्रहण संभव द्वयम् यह ब्रह्मणि न संभवत दोनों हानोपदन विक्रिया नहीं विक्रया का विषय योग्यता नहीं इसलिए खाना पादन ब्रह्म संभव नहीं है विकार हेतु तो और अन्य अभाव तो आज विकार का हेतु तो अन्य कोई नहीं जैसे विकार का हेतु मिट्टी में विकार होने के लिए कुला आदि घटा बनाते इसे ब्रह्म से अस्थिर तो कोई है ही नहीं विकार का हेतु तो। इसलिए अविक्रिय है टीका निक्रियाभाव हेतु माह विकार हेतु ठीक हेतुरने का विक्रिया हेतु कथे विक्रिया और तद्द विषयोग्यता नहीं विक्रिया हेतु कथते निरग्वाच्च निरवभव सेकार की योग्यता भी नहीं विक्रिया फलित्रह्म विक्रिया, विक्रिया नहीं विकारि योग्यता तद्देव भी नहीं न ही चे फम अतो न तानोपदन संभवत त्र ब्रमण हान दो संभव नहीं द्वितीय पादे व्याचिषे ग्रहो न त्र नोसर्ग यहाँ तक व्याख्या होगी द्वितीय पाद चिंता नीदे इसके अवतरण करके व्याख्या करते हैं अत न तुपन संभवतः चिंता ये सर्व प्रकार ये वो चिंता न संभवती किसी प्रकार चिंता नहीं अमनस्वा मन रही है कुत हानोपादन तो चिंता नहीं मन नहीं तो संबुद्धि का संबंध नहीं तो हानोपादन हादन के कह टीका में नईद प्रकरणाद किमरिहते पहले कहा है अकारपण्यम प्रक्रिकी कहा है न तृतीयं पादं तृतीय पाद विभिन्न क्या मैं यद आत्म सत्या तदेव अभावत आत्मसभाव अग्निष्णव आत्मनिवस्थित ज्ञान यदय आत्मसत्यानुबोध आत्मा ही सत्य है उसका अनुबोध शास्त्राचार्य उपदेश के पश्चात बोध साक्षात्कार हो जाता है जब अहमअ्मी ब्रह्म इससे जो अनुबोध जात उत्पन्न हो जाता है तदे आत्मसठ सामि ज्ञान विषय अन्य कोई विषय नहीं तो ब्रह्म आत्मसठ अग्नोष्णवत आत्मनिव स्थित ज्ञान वह ज्ञान ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप आत्मा स्थित आत्म स्थित अजाती अजाति समता ग अजाति का जाति वर्जितम जन्म रहित समता का परम साम्यम आपन्नम निर्दिशे सब प्राप्त किया परम साम्य का टीकाने नीदम प्रकरणाद किमें पुनर्ह उच्यते अजाति समता तो पहले कहा है फिर क्यों कहते हैं ऐसे शका से तत् यद आदौ प्रतिज्ञात पहले प्रतिज्ञा की गई अत वक्षापण्यम अजातिमता प्रतिज्ञा दीवीदुपस्थित शास्त्र उपस्य शास्त्र प्रमाण से कहा गया उसका उपसार करने के लिए फेरी फेरी एक बारे कहते अजातिमता आत्मसत्यान बोधात का आजातिमता ही आत्मसत ज्ञान ज्ञान अन्यत्र अर्पण विषय भेद ज्ञान का है ननु नहो तो न तत्व पूर्व उत्पन्न न तो अकापण्य ग्रहो न तत्वत्सर्ग चिंता ये विद्यते ये ज्ञान हो जाता है ब्रह्म हो गया ये ज्ञान तो प्रक्रण तत्व न तो अकारपण्यं अकारपण्य तो नहीं कह तक कथम अकारपण्यम वक्षा उपक्रास्थ संभव अभी उपक्रांत तो कहा गया अत तो वक्षा अकारपण्यं उसका उपसहित तो तत्वज्ञानी कहते हैं अकारपण्य का तो कथम नहीं है यह संग्रह से आशंक्य हो तत्व से अकारपण्य रूप तत्व अकारपण्यं अद्वित ज्ञान उक्त उपसंहारे सिद्धि हो जाएगी आत्मसत्यानुबोधा कार्पण विषय इस अतिरिक्त सर्जित ज्ञाने का ज्ञान कार्पण विषय इसमें लिंगं दसे लिंग है हे ज्ञापक सामर्थ्यम सर्वशब्दिंगमीत शब्द सामर्थ्यम यहाँ से योग अक्षरम गार्गी अविदु कृपणीक्षर अविद्युत अक्षर ब्रह्म को नहीं जानकर जो मर जाता है अस्मालोका अद्वित ज्ञान नहीं तो कृपण सत्वाना कृपण तो मुक्त तद्भत् फलित आह तत्वज्ञानराहित तो तो कृपण्व एका तदवत् तो यदि ज्ञान है जो होगा निष्पन्न फलित प्राप्ति तत्सर्व तो कृतकृत्यो ब्राह्मण होती इत्यायेत प्राप्य ब्रह्म का ज्ञान हो तो उसकी प्राप्ति होगी तब कोई तब कृतकृत्य होता है तब ब्राह्मण हो जाता है परमार्थिक ब्राह्मण बहती इतिक्राय परमार्थ ब्रह्म अवस्थान परमाब्रह्मस्वरूपस्थान चेद अद्वैतर्शन किमित सर्वनादीय त्र पर्रह्मस्वरूप ये पर्रह्मस्वरूप ब्रह्मस्वूपेण ब्रह्मस्वरूप फल अद्वैतदर्शन अद्वैत ज्ञानक फलह पर्रह्मस्वेण अवस्थनमि यदि अद्वैतज्ञानकफल किमित तभी सर्वेदना आद्रियते सब क्यों उसका आदर नहीं करते हैं अद्वित को के लिए प्रयत्न नहीं करके अन्यत्र क्यों तो प्रयास करते हैं तत्रह शयोग दुर्दर्शिशयोगि योगिनो बिध्यतिस्दर्शिनोदर्शिशयोग सर्व संबंध रहित ये स्पर्श योग इसको कहा गया सर्व योगी भी दुर्दर्श सर्व योगी वेदांत विहित विज्ञान रहित वेदांत ज्ञान नहीं तो केवल ये अनुसार करने वाले के द्वारा दुर्दर्श दुखे न दर्शन से दुर्दर्श श्रवण मनोना आदि करने पर ही ज्ञान होता है उसके बिना नहीं होता है दुखे न दर्शन दुर्दर्श सर्व योगी भी ही, ही क्योंकि योगी नो अस्मत विद्या योगी लोग भय करते सब संबंध रहित तो हो जाता है कुछ नहीं रहता है तो मानते अपना भी नाश हो जाएगा ऐसे भय करते अपना आत्मनाश है ऐसे मानते हुए भय करते अभय भय दर्शन अभय आत्मतत्व उसे भय देखने वाले योगी अब भी तो ज्ञान नहीं तो भय करते है, है।, है।, तो है। इसलिए ये सर्व योगी भी दुर्दर्श है कठिन से दर्शन होता है ठीक नहीं परमार्थ तत्व कर्मनिष्ठान बहिर्मुखा दुर्दर्शनम इत हेतु महारा परम तत्व तो कर्मनिष्ठ के लिए दूरदर्शन और बहिर्मुख के लिए हेतु महायोगि बिभ्यतिस्मा अभयत्म यद तत्व तो स्वरूपस्थान फलकमें तदंगीको तत्वज्ञान का फल है स्वरूपस्थान ब्रह्मस्वूप स्वरूपस्थान फल ये और तत्व हो गया स्वरूपस्थान फलक जो कहा गया था पहले यद्यपि करते मानते थी यद्यदम्थ तस्मिन् केचित् तस्चि मुह्यंती परत हे फल के अभयपद ये फिर भी तस्मिन् तस् केचि मुहंस कुछ लोग ब्रह्मईदम प्रत्योगूत पर ब्रह्म इदम प्रत्योगूत प्रगात्मा यद्यपि इधम इदं, इधम कार्य से क्या परमा तत्व ब्रह्म इधम अरे इतम इतंकार स परिपाट्या कुटस्थ यद्यपि यद्य है पहले जो कहेगी उस प्रणाली से है निर्विकार सर्विक्रिया वर्जित सचिद आनंदात्मक ब्रह्म है यद्यपि तत्वज्ञा प्राप्य तत्वज्ञान होने पर ऐसे ब्रह्म सच्चिदानंद स्वर्प की प्राप्ति होती है अज्ञानिक निवृत्ति अज्ञान निवृत्ति से प्राप्ति प्रयोग करते हैं अपना स्वरूप निर् तथा मूढ़ास्त निष्ठा नवंत मूढ़की उत्त नहीं होते इस उपर यद्यं पर तथा तस् के मुह्यं जूढ़ास्ताष्ठा नव तत्वा स्वरूपस्थान उक्त तमीदान तो विशिन्स् तत्वा का फल स्वरूप्रह्मस्वरूपस्थान तत्वा को दिखाते ही अस्पर्शयोगो तत्वा तत्वसोंस्पर्शयोग कस्पर्शयोग टीकामें तनाश्रदर्मेण पापद स्पर्शो नवती अस्मती अद्वैतापर्श जो तो अद्वित ब्रह्म का अनुभव होता है तस् अद्वितीय ब्रह्म से अति तो कुछ भी नहीं उसमें कोई है उसमें क्योंकि धर्म मल आदि रहते सम्बन्ध नहीं वर्ण आश्रमादि धर्म पाप आदि मल पाप आदि मल सुख दुख आदि अज्ञान किसी के साथ संबंध नहीं कोई यही स्पर्श न भवती थे अस्मा, अस्मात्त ज्ञान से सब कुछ मल रहित शुद्ध अद्वैता अनुभव ही अस्पर्श है अद्वैता अनुभव स्पर्श का स्वस्थ विदमन स्वस्थ यस्म अद्वैतानुभाव कोई मलबर्मास्मादी धर्म किस बदने का स तो एस योग जीव से ब्रह्म भाव योजना अद्वैतानुभ को योग का एस योग जीव से ब्रह्मत्व योजना जीवक ब्रह्मोजना ब्रह्म, तो ब्रह्म तो योगकर्ता <coughs> ब्रह्म यो अभव <coughs> जित्शयोगी तो नाम निपतृहत्ता वै स्म वै ऐसा स्मरण किया गया प्रसिद्ध उपनिषद़ उपनिषत्निषद प्रसिद्ध है ठीक है उपनिषत् न लिप्य कर्मण पाप के न इत्यादि पाप कर्म से लिप्ता नहीं होता है दुखे न दृश्यते दुर्दर्शा सर्व योगी भी दुखे न दृश्यते दुख क्या है श्रवण मननादि लक्षण दुखम श्रवण मनन निधि ध्यान से ही होता है इति सर्वयोगी सर्वयोगी भी, सर्वय योगी, भी तो योगी शब्द को भी से ज्ञानी तो का विषय नहीं करता तो है वेदांत विज्ञान रहित ही सर्वयोगी भी वेदांत विधान्त जितने ज्ञान रहित सर्वयोगी तो अन्य जितने कर्म करने वाले अभिवेकी वेदांत भी तो ज्ञान नहीं उनके लिए दूरदर्शक तो अंतकरण शुद्ध होने पर विवेक वैरा के होने पर वेदांत सवर्ण मनोजा करने पर ही ज्ञान होता है उसके नहीं इसे दूरदर्शका कई स्तर ही अतुल्त अनुभव से लभ्य जो अनुभव है आत्म तत्व का अनुभव है अनुभव अद्वीत अनुभव जिसको स्पर्श जी कहा गया और किसके द्वारा प्राप्त होगा आत्म ये आशंक है आत्म सत्या अनुबोधायावण मन में आदि से प्राप्त होता है उत्तरार्थम भी भजते है न स्म अभय भय दर्शन उत्तरार्थ श्लोकों का उसकी व्याख्या है योगी योगि नो बिभ्य अस्मा योगी को भय करते सर्वयवर्जिताद की आत्मनाशरूपम इम योग मन्यम भयकुत हे सर्वयवर्जित अभयपद है पुण्य पर भी उससे भय करते आत्मनाशरूपम इमं योग मन्यमान ये तथा का अभाव हो जाएगा अद्वैत अनुभव हो गया तो अपना विनाश हो जाएगा कुछ नहीं रहेगा तो आत्मनाशरूप आत्मा का अपना नाशरूप मानते हुए भय करते अभय अस्यदर्शन अज्ञा के कारण अभयपद में भयदर्शन करते हैं टीका में कर्मिणो हि श्रोत्रिया अस्माकक्षती मिला तत्व कर्म करना कर्मी श्रोत्रिया वैदिक ब्राह्मण्याद अस्माकक्षति ब्राह्मण्यम कर्म ये सब नष्ट हो जाएगा ज्ञान होने पर ऐसे मानकर के सब समाप्त हो जाएगा ऐसे मान करके तत्व से डरते हैं अभय निमित्त तत्व ज्ञान मिथ्या ज्ञान अवसात भय निमित्त पश्य अभय निमित्त ही तत्व अभय का निमित्त अभय कारण है किंतु मिथ्या ज्ञान अवसात भ्रांति के कारण भय निमित्त पश्यंती उसको भय का निमित्त मानते हैं ज्ञान को जो अभय का निमित्त है अपने भ्रांति ज्ञान के कारण उसको भय निमित्त देखते हैं कर्म करने वाले भ्रांत सर्वयवर्जिता आत्मनाश रूप योग भयदर्शि विशद भयदर्शिना भय देखते कैसे भय निमित्त आत्मनाश दर्शनशीला अविवेकर्थ भय का निमित्त है आत्मनाश आत्मनाश और दर्शन से राहुल आत्म नष्ट हो जाएगा अपन समाप्त हो जाएंगे अभिवेक के कारण इसलिए भय देखते हैं इसके कारण सबको ग्रहण नहीं होता है सर्वे न आदरियते क्यों आदर नहीं करते भय करते आत्मनाश हो जाएगा अभिवेक के कारण उत्तम दृष्टि नाम अभ्यत दर्शनम अभ्यत दृष्टि परम च मनोनिरोधम उत्तवा उत्तम दृष्टि नाम ये उत्तम दृष्टि दृष्टि उत्तम अधिकारी ज्ञान अद्वैत दृष्टि क्या है मनो सद्रूप हो जाएगा ब्रह्म रूप हो जाएगा अखंड जो ब्रह्म आकार ही हो जाएगा यही मनोनिध है अद्वैत ज्ञान है पर मनो तदाकार होकर के अपने स्वरूप संकल्प आदि रहित हो गया अधिष्टान ब्रह्मस्वर को हो जाएगा यही मन का निरधा सब संकल्प तो विकल्प चिंतन हो जाएगा ये कह करके मंद दृष्टि न मनो आत्मदर्शनम उपन्यति जो मंद दृष्टि वाले उनका आत्मदर्शन मनो निरधाधीनम मन के निरोध के अधीन आत्मदर्शन कथ न करते मनसो निग्रह भर्विना मनसो निग्रहायतना दुखक्षबोधस्तक्षया शांतिरव दुखक्ष मनसो निग्रभिना शांतिर सर्वोना मनस निग्रहाय अभय दुखक्ष प्रबुदस् अच्छा अक्षयशातिरव मनो निग्रह के अधीन अच्छा है मनो निग्रह से ही अभय पद दुःख निवृत्ति प्रबुध ज्ञान अक्षय अक्षयशाति मोक्षपद सब कुछ मनो निग्रह के अधीन ठीक है अभयमी अशेष निवृत्ति साधनम आत्मदर्शनमचर्वोगिना अभयम मनस निग्रहात अभय शब्द से अभयनिवृत्ति साधन आत्मदर्शन भय भयनिवृत्ति संपूर्ण भय अविद्यम भय ये आत्मदर्शन जाते आत्मदर्शन में भय रहित है तो अभयनिवृत्ति का साधन है आत्मदर्शन उसको अभय शब्द से कहा तो सर्वयोगीना आत्मदर्शनम मनस निग्रहा मंदबुद्धि वाली के लिए मनोनिग्रह करके ही ज्ञान होगा सर्वयोगीना सर्वेशा योगी नाम सर्वयोगी किस को लेना कर्माुष्ठानिष्ठा बुद्धिशुद्धि मतान मता कर्मा कर्माष्ठान कर्मानुष्ठाने ये कर्म अनुष्ठान करें कर्मयोग हो कर्मयोग करने पर कर्मयोग का फल है ज्ञान अनुष्ठा की योग्यता बुद्धिशुद्धि मतान बुद्धिशुद्धि होने पर विवेक वैराग्य होता है तब सवण मनोहकर ज्ञान होगा निरोधाधीन प्रागुप्त अनुदल कैवल्यम कथित मनो निरोधिक जो पहले कहा गया अभयम प्रवाधुक्त अनुवाद करके उसका फल कैवल्य कथन करते दुख क्षय ज्ञान का फल दुख निवृत्त अक्षय अक्षय प्रबुद्धस्त नित्य मुक्ति अक्षयशाति श्लोक विषय पीछन श्लोक विषयपरीशेष पुराशोक अतिरिक्त कहते यनर्ब्रह्म्यतिकेण राज्य सर्पवत्त कल मन इंद्रिया चरम विद्य है तेषा ब्रह्मस्वरूप अभय मुक्षाख्याय शांति स्वभाव सिचार कथनी ब्रह्मस्वरूप व्यति अन्न कुछ ही नहीं ब्रह्मईदूद वास्व ब्रह्मस्वरूप छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं जो कुछ दिखता है तो कलते रज सर्पव कलम जिस जिन्हें स्वर्पकल्पित ब्रह्म से भिन्न सब कुछ कल्पित है जितने दृश्य ज्ञ है सब कल्पित है आत्मा है दृश्य कल्पित सर्वम कल्पित में तो मन भी कल्पित होगा सबको कल्पित है मन ब्रह्म स्वरूप उसका स्वरूप नहीं इंद्रिया इंद्रिया देहादि जितने दृश्य कर्ण शरीर सब कुछ कल्पित है जिनके में ऐसे न परमार्थ विद्य थे कल्पित मतलब परमार्थते ही नहीं दिखता है वास्तव नहीं है मरही मर्चिका जर रजनी सर तो दिखता है वास्तव नहीं परमार्थता नहीं मिथ्या है तेषा ब्रह्मस्वरूपाणाम वो ब्रह्मस्वरूप है ज्ञान हो जाता है तो ब्रह्मस्वरूपाणाम उनको तो अभय और मोक्षाख्या से अक्षय शांति मोक्ष है नाम जिसका जो अक्षय शांति नित्य शांति ये तो स्वभावत व सिद्धा स्वभावत ज्ञान होने पर स्वभावत ब्रह्म नित्य मुक्त स्वभाव है ज्ञान तो होने पर न अन्यायता नहीं ये पहले कहा गया नो पचार का कोई ज्ञान होने के बाद कुछ अनुष्ठान आदि करने की आवश्यकता नहीं कर्तव्य करते नहीं पहले बताया टीका में अभयम भय भाक ब्रह्मस्वरूपाण अभय मुख्याख्याक्षय शांति अभय कार्यकर्ते भयराहित्यम असंत्रात्मक असंत्रास संास भय नहीं उक्त लक्षण शांतिज से आनंद अभिव्यक्ति योक्षय शांति क्या है निजत से आनंद की अभिव्यक्ति निजत से आनंद आत्मा उसे तो बढ़कर कोई आनंद नहीं तब तो आनंद वह उसका प्रतिबिंब है गौण है मुख्यतः आनंद ब्रह्म है उसकी अभिव्यक्ति है क्योंकि अपना स्वरूप अज्ञान के कारण आवृत है ज्ञान होने से अभिव्यक्ति होती स्वभावत विद्यास्वरूपर्थ्य स्वभावत विद्यास्वरूप की सामर्थ्य विद्या होने से विद्या की निवृत्ति हो आवरण की निवृत्ति होने से स्वरूप अभिवृत्ति स्वभावत है विदुषा जीवनमूता न मुक्ति सिद्धता न विदुषा जीवन मुक्ता नाम विद्वान है जीवन मुक्त है जीते जी मुक्त है उनकी मुक्ति तो सिद्ध है ना साधना अपेक्षा अन्य साधने की अपेक्षा नहीं ना न अन्यायता अन्य के अध्ययन नहीं शांति ये पहले कहा है नोपचार है कथन च नाक्योपक्रम अनुकूल है उपक्रम में वाक्य तो कहता था उसका अनुकूल बताते न उपचार कथन चलते अवोचा पहले हमने कहा है उत्तमभ्य ज्ञानबद्भ्यो अधिभ्यो व्यतिरिता अवतरये उत्तम सद अी ज्ञानी ज्ञानबद्द ज्ञानी अधिकारी, उनसे व्यतिरितान, से भिन्न जो अतिरितान अतिरिक्त जो अधिकारी मंडल अको अवतरण करते ये तो अतः अने योगि ये तो अने योगी मार्ग का मध्यम दृष्टि है दृष्टि वाले मध्यम दृष्टि वाले वैदिक मार्ग में चलने वाले धर्म करने वाले मनो अन्य आत्म व्यतिम आत्म संबंधी पश्य अज्ञान है इसलिए देखते हैं आत्मा से भिन्न मन है आत्म संबंधी, अपना माने, मन संबंधी आत्मसंबंधी देखते हैं टीका में पुण्य कर्म करने वाले योगिन सुकतान पुण्यकर्म करे सन्मार्ग सन्म्मागाम वैदिक सन्मागामी तेमती तत्व कथित चेद यदि किस प्रकार तत्व हो जाए आलम अलं तो निग्रहणश्य मनोनिग्रह से क्या प्रयोजन साध्य नहीं त तेषा आत्मसत्यानुबोधरहिता यहाँ जो तेसाम मोक्षफल आह मनस ये किस किस पुस्तक में पाठ नहीं तेसाम मोक्षफल आह मनस इतना नहीं आत्मसम्बंधी पश्यम आत्मसत्यानुबोधरहिता न ये पाठ सारिका नहीं जो इसे आत्मसंबंधी देखते हैं तेसाम आत्मसत्याबोधरहिता न आत्मसत्यबोधन ही मनसो निग्रह अभय सर्वेश योगिना मन के निग्रह के अधीन ही अभयपथे सव योग्य ठीक है अभय तदे तत्व तत्व अभय मनो निग्रह के दुखनिवृत्तिर मनो निग्रह अपेक्षा दुख निवृत्ति मनो निग्रह के अधीन किंच क्षयी दुख क्षयों की मनानुवृत्ति कहते वे व्यक्तिर मुख्य व्यतिरेक विपरीत कहकर स्पष्ट करते नहीं आत्म संबंधी ने मन से प्रचलित दुखक्षय अविवेकना आत्मसंबंधी मान जब है मन से प्रचलित मन में विक्षेप प्रचलन चलता है ऐसे जब मन में विक्षेप प्रचलन चलता है और आत्मसंबंधी मानते हैं तो इस अभिवेकियों के दुखक्षय नास्ति, दुखक्षय क्यों होगा मन आत्मसमन मनते मन में विक्षेपे तो मन में वृत्ति दुख होने से आत्मसंबि देखते आत्मा में दुख देखते दुखक्ष मनो निगृहित निग्र, मनो तद्यं। तद्यं। का निग्रह करना चाहिए कि आत्म प्रबुद्धो मनो निग्रहा का प्रबोध ज्ञान भी मनोनिग्रह के अधीन अध अभयूचित स्पष्ट विवरण अभय शम्ञान उसका स्पष्ट विवरण करते आत्म मनोनिग्रह अधीन आत्मनग्रह इतस्तः मनोनग्रहवान मनो निग्रह मनो का निग्रह वृत्तिग्रह साक अक्षया मोक्षाख्या शांति मनोनिग्रह मनोनिग्रहता है वो जो साधक ही कर्म मार्ग में चलते हैं मनोनिग्रह आदि करते हैं मनोनिग्रह के अधिन ही उनके मोक्ष नामक शांति है मंदो अधिकारी मध्यम अधिकारी के लिए तेधक नाम मुक्ष नाम किया जो साधक मुमुक्ष है उनके अक्षय शांति मोक्ष भी मनोनिग्रह के अधिन है कथम मुमुक्ष जिज्ञासुना मनोनिग्रह सिद्धेत इतनी आशंका आ जो मुमुक्ष जिज्ञासु उत्तम अधिकारी तो वेदान्त वेदांत श्रवर्ण से ज्ञान प्राप्त कर लेंगे ज्ञानियों के लिए अन्य कर्तव्य नहीं है जो मध्यमाधिकारी मंड अधिकारी जिनको विवेक वैराग्य अभाव तो वेदांत शवर्ण आदि में रुचि नहीं होती है श्रवर्ण करके फल प्राप्त नहीं होगा श्रवर्ण करने के लन अधिकारी कर्म करते हैं किन्तु उसमें अंतगुण शुद्ध जिज्ञास मनो निग्रह के तो अधीन उनका ज्ञान होगा मुख्य होगा इसे कहा गया अभय की प्राप्ति तो मनो कैसे होगा ऐसा संक्रमण से आगे से मनसो निग्रह सद्व भवेद पर लेकर के मैं हताना उदधेर उदेर उसेवत कुसाग्र एक बिंदु ना कुशक अग्र कु्र से एक बिंदु निकल डाला एक, एक एक बिंदु लेने पर यद्वत उससे का समुद्र का उससे उत्सन सुख जाएगा इसमें एक दृष्टान्त है बिंदु दिया टिप्पणी में दे दिया के समुद्र भुद्र किनारे तट पर अंडे समुद्र लहर के अंदर चले तो नाराज होकर टिटी वह हो कहा कि समुद्र को सुखा लूंगा चंचू चुंचू के अग्रह में थोड़े से बिंदु लेकर के बाहर डालने लगा तो समुद्र सुखाने के लिए तो उसको देख के उसके टिटी व जितने पक्षी सब लोग कैसे करने लगे एक एक के चंच में लेकर बाहर डालने लगे फिर उनको देख अन्य पक्षी वो भी लेकर डालने लगे सब तो जितने पक्षी सब मिले गए सब ले डालने लगे तो एक एक बिंदु डालते डालते फिर नारद जब देखे जाकर के गरुड़ को भगवान को बता दी आपके सब पक्षी लोग लग रहे हैं समुद्र को सुखाने के लिए आप यहाँ आनंद से बैठे तो गरुड़ ही पक्षी रहा है तो कहे कहीं चल गए तो वो फिर आकर ये एक एक ही बिंदु देकर क्या सुखाएंगे गरुड़ जब आए ये समुद्र को हस्त से ऐसे खींचे समुद्र में कर समाप्त कर दो गरुड़ तो से आरम्भ करते ही समुद्र का भय करके फिर समुद्र तो ये सब अधिष्ठा देवता सामने आकर खड़े हो गए तो पूछा गलती माफी मांगी मतलब तुमने ने अंडे ले लिया उसको वापस करो नहीं तो सुखा देंगे फिर वो अंडे दे दिया नहीं तो गरुड़े वैसे करेगी सुखाने लगे सुख लगा समझो ये जैसे उसके द्वारा एक ठिटी भावी एक बिंदु लेकर करते अपर खेदता खेद नहीं करके ऐसे ही लेते रहे ऐसे धैर्य चाहिए साधन करते समय मनोनिग्रह करते समय बड़ा कठिन होता है पहले मन का स्वभाव यह भागता है अनाधिकार से बहुत संस्कार वासना है वैराग्य भी होता है निश्चय करते हम ध्यान करेंगे परमात्मा को प्राप्त करके संसार नहीं चाहिए साधु बनते हैं संन्यासी ले देते हैं सब कर बैठते हैं फिर भी मनो बैठते समय मनो है बहुत लोग कहते हैं अन्य समय में मनो नहीं भागता है जो ध्यान करने बैठते तो मनो बहुत भागता अन्य समय मन कुछ चिंता नहीं जब ध्यान जप करने लगे तो सारा ब्रह्मांड में मनो है कठिन होता है किन्तु अपरिच्छेद तो इसे करना पड़ा मनोनिग्रह करने के लिए एक एक वृक्षि को नष्ट करना पड़ेगा चिंता नहीं जाता जहाँ जहाँ भी जाता है मनुष्य विषय में दो सौ दृष्टि करके मन को हटाए ऐसे खेद रहित वैराग्य रहित होकर के लगे धैर्य पर चले तो होगा मनोनिग्रह होगा जैसे समुद्र का भी उसे हो सकता है एक एक बिगृणा एक एक बिंदु के दौरान तदवत मनुष्य निग्रह अपरिच्छेद तब सगे होकर के प्रयत्न करें तो मनो निग्र का निग्रह होगा टीका न दृष्टाष्टा भूत श्लोक तो निविष्टाक्षरा अच्छा व्याच्च श्लोक में दृष्टाते पूर्वाध में उत्तरार्धन में दाष्टा दोनों का व्याख्यान करते हैं निग्रहे निग्रह तपाय मेरा मतलब मंदी मध्यम अंकर उपाय करतेग्रेन एकुना एक बिंदु से कुग्रे उधर धैर्य उत्सय करो समुद्र सुख जाएगा सुखाना है ऐसे धैर्य पूर्व करना पड़ता है तेसाम ठीक है तेसाम का तो व्यवसाय बतान उद्योग भागीनाम अनुद्वेगवता संबंध व्यवसाय निश्चय ऐसा निश्चय कर लगना पड़ता है उद्योग भागीना निश्चय भी करे उद्योग भी करे प्रयत्न भी करना निश्चय करके प्रमाण करेंगे करें। हम करेंगे निश्चय हम परमात्मा प्राप्त करें करेंगे साधना करेंगे ऐसे बहुत लोग साधन करेंगे अभी नहीं थोड़े दिन के बाद करें ऐसे करके मर जाते हैं निश्चय करना और प्रयत्न करना और प्रयत्न करने आरंभ करने पर थोड़े आरम्भ किया मन ऐसे धीरे नहीं होता फिर चलो इधर उधर ऐसा नहीं अनुद्वेग होता हूँ उद्वेग रहित होकर के प्रयत्न करना पड़ता है मनो निग्रह तेसा ढाक्य नहीं उदेह कुशाग्रे ये समुद्र, बतुद्र के अग्र में एक बिंदु जैसे पक्षी टुटी ऐसे एक पक्ष में एक बिंदु लेगा तो या कोई कुछ अग्र से एक बिंदु लेकर सोचना करने के लिए खाने सोचा किंतु सोचना का जो व्यवसाय निश्चय है ऐसे व्यवसाय बता नहीं ऐसे कोई निश्चय करके एक एक बिंदु कुछ अगर लेकर डाले ऐसे दृढ़ निश्चय चाहिए सुखाने के लिए लगा लगा जो लगते हैं कुछ करने के लिए धैर्य पर चलते हैं तो कार्य सिद्ध होता है अनवसर न करना ना अंतकरण अवसर में नहीं सकता नहीं लगे तो अनिर्वेदा वैराग्य हो जाता है विशेष से वैराग्य होना चाहिए किन्तु साधन से अध्ययन से वैराग्य हो जाता है बहुत वेदांत समय से वैराग्य साधन से जब से वैराग्य ऐसे हो जाता है क्योंकि कठिन है ये नहीं अनिर्वेदा वैराग्य रही तो साधन से वैराग्य नहीं होना चाहिए विषय से संसार से वैराग्य होना चाहिए जो ज्ञान का साधन इससे अनिर्वेद वैराग्य नहीं होना चाहिए अपरिखेद तो बहुत हो खेदरहित होकर तो करके प्रयत्न करने से प्राप्त तो होता है चक्षुष निमील तमुदीश्य उन्मील तो घटादी उपलब्य है न कदाचित ब्रह्म उद्वेगपरिवर्जना ये उद्वेग साधक कहते हैं क्या करेंगे ध्यान करते हैं अंक बंद कर बैठे तो अंधकार दिखता है नहीं दिखता है भगवान कोई दिखते हैं अंदरा अंदरा दिखता है कभी कुछ तो क्या दिखाता है कुछ होता है और आंख खोलेंगे तो ये सो दिखता है सब तमो दिख सकती बंद कर तो अंधकार दिखता है और खोलने पर घटाजी दिखते हैं न कदाचित्रा आँख बंद ब्रह्म दिखता है ना खोलने पर ब्रह्म दिखता है ये और क्या करेंगे बैठकर आंख बंद करो आंख खोलो कुछ नहीं ब्रह्म नहीं दिखता ये उद्वेग होता है उद्वेग परिवर्जना तो उसको छोड़ना पड़ता है राग उदित रिता नाम जो मंदो मध्यम अधिकारी उनका मनोनिग्रह संभव है संभवती सदा अपरिच्छेदक छेद चेदध हित्र करके प्रयत्न करना पड़ता है जब कोई साधक ऐसे दृढ़ निश्चय करके बैठे मुझे करना ही है और कुछ नहीं करना मन इधर उधर भागता है ठीक है भागता है तो उसको हम लाएंगे प्रयत्न करेंगे और दूसरे कोई नहीं उसके उपाय यदि मोक्ष प्राप्त करना दुख की अत्यंत की निवृत्ति चाहिए तो कभी ना कभी यही करना पड़ेगा मन करना पड़ेगा मन को थोड़ा अपने अध्ययन करने पर ही सवर्णमन नादि होगा सवणमनादि करे उत्तम अधिकारी नहीं करे तो मन को रोकने के लिए प्रयत्न करना ही पड़ेगा तो उसमें खेद खेदहित होगा कि प्रयत्न करे दृढ़ निश्चय करके वेदांत प्रवर्णमनाथ आसन करने वाले प्रवर्णमन आसन कर तो ये निश्चय करें कि मुझे प्राप्त करना ही ये और कुछ नहीं करना तब तक मुझे ये करना है तब ऐसा निश्चय हो तो हो है बहुत जल्दी प्राप्त हो जाए और ये समस्या नहीं ऐसा करेंगे हम इतने साल करना है उसके बाद कुछ अन्य प्रपंच करना है प्रपंच के मन में भावना वासना थोड़ी रही तो कुछ नहीं होगा ये सब संकल्प छोड़ करके परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करें तभी प्राप्त होता है ऐसा निश्चय यदि कभी होता है तो परमात्मा की विशेष कृपा बहुत पुण्य का उदय और समझना के आगे जल्दी प्राप्त होने वाला है साक्षात्कार होने वाला ऐसा निश्चय यदि कभी होता है कि हमको ही करना है और कुछ नहीं करना है केवल शब्द से किस बताने के लिए तो कोई बता देगा बहुत झूठ बनने वाले बने में बहुत वासना कपटाचन करने वाले नहीं हमको तो इंद्रपदों में ले तो हम जी देंगे हम नहीं चाहते ब्रह्म पद मिले तो हम गुण देंगे जिसे को सुनाने के लिए ऐसा नहीं अंदर निश्चय होता है कि हमको वही प्राप्त करना ही और कुछ नहीं चाहिए क्या प्राप्त तो तो होगा ऐसा अपरिख्य हो तो, होने पर ही प्राप्त होता है भद्रं भद्र कन्े वश्ता